श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद स्वभाव से ही शांत तथा गंभीर महाराज के हृदय की भाव अचानक ही अपने भास्पर सौंदर्य को व्यक्त करती हुई सबको कैसे चकित कर दिया करती थी इसके कुछ उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं बेलूर मठ में घटी वैसी ही एक और घटना का उदाहरण देने पर पाठक इस बात की अच्छी धारणा कर सकेंगे श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उस दिन मठ में आंदूल का काली कीर्तन चल रहा था माताजी भी मठ में आई हुई थी। चारों ओर एक गंभीर वातावरण छाया हुआ था इसी बीच स्वामी प्रेमानंद महाराज को आलिंगन पास में बांधे कीर्तन के की स्थान पर ले आए वहां आते ही महाराज ने अनुपम नृत्य करना आरम्भ किया धीरे धीरे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी बाह्य चेतना लुप्त हो चुकी है और केवल शरीर ही ताल के लय में अपूर्व भंगी से डोल रहा है उस समय स्वामी शारदानंद के संकेत पर उन्हें कमरे के भीतर लाया गया भीतर आने पर भी वह भाव समाधि बड़ी देर तक बनी रही अंत में माताजी ने आकर स्नेहपूर्वक पुकारते हुए उनका मन सामान्य धरातल पर उतारा संघ प्रमुख के रूप में महाराज केवल उपदेश देकर ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे वे यह भी देखा करते थे उपदेश का पालन हो रहा है या नहीं बेंगलोर आश्रम में रहते समय वे प्रत्येक कमरे में जाकर पता लगाते थे कि साधु ब्रह्मचारी साधन भजन कर रहे हैं अथवा नहीं उनके मतानुसार रात का समय मन की एकाग्रता के लिए अत्यंत अनुकूल है वे यह भी याद दिलाया करते थे कि ठाकुर ही हमारे सारे क्रियाकलापों के केंद्र स्थल है एक बार मद्रास मठ में किसी भक्त द्वारा लाए गए पुष्पों को सेवक उन्हीं के कमरे में सजा रहे थे यह देखकर उन्होंने पूछा पहले कुछ फूल ठाकुर के लिए रख दिए हैं ना? सेवक ने बताया कि नहीं रखे हैं और मन ही मन सोचा मंदिर में तो केवल चित्र की पूजा होती है परंतु गुरु में तो जीते जागते भगवान विराजमान है महाराज मन की बातें समझ जाते थे अतः इस प्रकार प्रश्न करके उन्होंने सब कुछ जान लिया उन्हें पता चला कि आश्रमाध्यक्ष उन्हें पूजा नहीं करने देते हैं अतः उन्होंने आश्रमाध्यक्ष को बुलाकर उन्हें वैसा सहयोग देने के लिए कहा और सेवक को उपदेश देते हुए कहा मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा रूप और कहाँ पाओगे इसके बाद पूजा के द्वारा सेवक की सचमुच ही आध्यात्मिक उन्नति हुई थी सेवकों के साथ महाराज का संबंध केवल नियंत्रण तथा उपदेश प्रदान करने तक ही सीमित नहीं था उसमें सहृदयता का भी स्पर्श रहता था एक बार किसी सेवक के प्रति अन्य सेवकों द्वारा आरोप लगाए जाने पर उन्होंने कहा था देखो मुझसे भी बड़े अनेक साधु हैं तुम्हारी इच्छा हो तो उनके पास जा सकते हो पर मुझे तो सभी को लेकर रहना होगा दूसरों के हृदय का विकास देखकर महाराज बहुत आनंदित होते थे महापुरुषों की जीवनियों में जीवों के प्रति करुणा के दृष्टांत उन्हें अभी भूत कर देते थे इतना ही नहीं अवसर आने पर वे उनका अनुसरण भी किया करते थे उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है यदि दीक्षार्थी के चुनाव में स्वभावतः वे अत्यंत सावधान एवं विचारशील थे फिर भी 1916 ईस्वी सो में रामानुज नाटक देखते समय आचार्य रामानुज के आचांडाल मंत्र वितरण के दृश्य से वे इतने मुग्ध हुए कि इसके बाद से दीक्षादान के विषय में पहले की अपेक्षा अधिक उधार हो गए महाराज के मन का एक और पक्ष सहज ही सबका ध्यान खींच लेता था सर्वदा इंद्रियातीत राज्य में विचरण करने वाले इस मन को दैनंदिन कार्य के लिए आयोजित किसी सभा में उतार लाना आसान न था ऐसे समय वे प्रायः कह देते स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे सभा में नहीं आ सकेंगे तथापि यदि अनुनय विनय के द्वारा किसी प्रकार उन्हें सभा में लाया जाता तो मठ मिशन के सभी विषयों पर उनका सुविस्तृत ज्ञान देखकर तथा उनके निर्विवाद निर्णय सुनकर सभी दंग रह जाते और बिना द्विधा के सब उनसे सहमत हो जाते सभा के अतिरिक्त भी इस आत्मनिमग्न महापुरुष के संकेत या आदेश पर मठ के सभी विभाग सुचारू रूप से परिचालित होते थे मठ के प्रत्येक साधु ब्रह्मचारी का चित्त उदात्त भावों से परिपूर्ण रहता था और मठ प्रांगण दुर्लभ फल फूलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहता था